आर्यवका में वैदिक योग का प्रशिक्षण संचालित सज्जन माता बहने सीखने का प्रयास करें आपको समझ रहे जो व्यक्ति वैदिक रीति से योगाभ्यास को सीख करके तदनुसार आचरण करता है वह अपने जीवन को सफल बना लेता समाज देश और विश्व के लिए वो महान कल्याण कारक सिद्ध होता है दूसरी बात ये ध्यान में रहे कि लोगों के मन में भ्रम भ्रांति रहती है कि योगी बनने से से व्यक्तिगत है समाज का विश्व का कोई विशेष होता इस भ्रान्ति को मन मनसि न कालेना चे एक वैदिक सच्चा योगी अथवा योगिनी माता बहन अपने कल्याण के साथ समाज का और देश का और विश्व का कल्याणती ये योगी कर सकता है उतने हजार लाखों लोग नहीं कर सकते विश्व का बनाने उदाहरण महर्षि आनंद है तो आप यहां कुछ सीखेंगे वस्तुतः फिर जीवन में लाएंगे तो परिवारों में समाज में देश में परिवर्तन होगा और प्रगति आप कर सकेंगे औरों को प्रगति दे सके हमारे समक्ष कई दिनों से वैसे उपस्थित है ईश्वर और जीव का परस्पर संबंध ईश्वर जीव का परस्पर संबंध परिव्या होने पर व्यक्ति महान बनता है एक एक संबंध के विषय हमें जानने का प्रयास कीजिए कल का जो संबंध चल रहा था वह व्याप्य और व्यापक का संबंध था व्याप्य और व्यापक संबंध को जो व्यक्ति नहीं जानते वे व्यक्ति सिद्धांत संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते कई बार शंकाएं उभरेंगी उभरती हैं उनका समाधान करना अनिवार्य होता है एक शंका उभर के आएगी कि जहां पर एक वस्तु रहती है वहां पर दूसरी वस्तु उसी स्थान पर नहीं रह सकती ये वस्त्र है ये एक वस्तु है इस वस्त्र के स्थान पर दूसरा वस्त्र रह सकता ये करदीक है इस करदीक के स्थान पर दूसरा नहीं रह सकता एक में मे दूसी नहीं रह सकती एक लोहे के गोले में दूसरे लोहे का गोला नहीं रह सकता अब फिर यह बतलाओ कि ईश्वर सब जगह खसाठ से भरा हुआ है तो वहां जीव कैसे रह सकता ये शंका का है उबरती है जो व्यक्ति को वैदीक सिद्धान्त समता व्यापक संबन्ध समाधान क्या में, में कुछ ऐसे परमाणु होते हैं वो अपनी पर दूसरी है अपीय दूसी वस्तु आनी देते आपसे न समझे कैसे सुनो बौद्धिक चीजों में परमाणुओं से बनी हुई वस्तुओं में कुछ ऐसे अपने गुण होते हैं वे गुण ऐसे हैं कि अपनी जगह पर दूसरी वस्तु को आने नहीं देते छूने का गुण टकराव का गुण छूते हैं छूने का गुण रूप है रस है स्पर्श है अनेक गुण ऐसे होते हैं इन चीजों में वो अपनी जगह पर दूसरी चीज को नहीं आने देते इससे इसे हुआ स्थान को घेरने वाली चीज जितना वो स्थान घेर सकती है उतनी जगह पर दूसरी भौतिक वस्तु नहीं आ सकती उस जगह पर नहीं आ सकती बाए गाय हो सकती है अब ध्यान देना से बनी बी चीजे सारी की सारी अपने कारी दे है छोटी जगेरे बडी बी तु बहुत ची छिद्रये गाय वा चीरं कात सम्बन्धे बाये गुस ठीक है। पर एक के पर दूसरा पमाणु आस परंतु चेतन चीजों में घेरने का जगह घेरने का गुण नहीं ईश्वर में जगह को घेरने का गुण नहीं है जीव में जगह को घेरने का गुण नहीं है इसकी गर्थ ईश्वर भी जगह को नहीं घेरता आत्मा भी जगह को नहीं घेरता एक प्रकृति जगह को घेरती है तो इसका यह अर्थ होगा ईश्वर जो है जीव में कहो, जहां जीव रहता है वहां भी और जहां प्रकृति रहती है वहां भी सब जगह रह सकता है इसलिए कोई ऊर्जन उत्पन्न नहीं हो ये समाधान अन्यथा यदि शंका का समाधान हो तो धीरे धीरे एक ही रह जाएगा जीव भी खत्म हो जाएगा और प्रकृति भी समाप्त हो जाएगी कैसे ईश्वर सत्य आनंद है ठीक जीवात्मा सत्य भी आनंद स्वरूप नहीं है प्रकृति सत है तो सत्ता ईश्वर में भी है और सत्ता जीव में भी है वो भी सत है प्रकृति भी सत है तो तीनों मिले कि जैसा गुण हो गया ठीक है और चित्त जो है चेतन ईश्वर है और केतन जीव भी है ये भी एक हो गया तो ईश्वर सत्य है और ईश्वर चित भी है और ईश्वर मान्य स्वरूप है तो अलग से सत्ता मानने की क्या आवश्यकता पड़ी वो सत्य ईश्वर में ही आ गया और चित्त भी ईश्वर में आ गया दोनों गुण ईश्वर के हैं तो जीव की जरूरत क्या माने नहीं मानेंगी कोई आवश्यकता नहीं सत ईश्वर है और सत प्रकृति भी है तो प्रकृति कभी क्या जरूर उतरेगी भाग की सत ईश्वर में आई गया आई बात समझ नहीं आई है जी बोलोगे तो क्या समझ में हैं नहीं, नहीं आई है जी नहीं आई अच्छा फिर अब ये पुराने साथ देखे पठित में और कितने वर्षो से इन्हीं को नहीं सुनवाई तो आपको जगह फिर से सुनो हम सोचते हैं मानते हैं वैदिक सिद्धांत है ईश्वर सत्य चेत आनंद स्वरूप है तीनों बातें उसमें जीव सत्य भी है चेत भी है आनंद स्वरूप नहीं है प्रकृति केवल सत्य तो सत्य प्रकृति में भी है और सत्य ईश्वर भी है तो प्रकृति को मानने की क्या आवश्यकता सत्य ईश्वर में आई गया इसी में ग्रहण हो जाएगा और ईश्वर सत्य के कारण है जीव सत्य और चेत है जीव में जो सत्य वो ईश्वर में आ गया और चेतकता है वो ईश्वर में आई गई तो जीव को ही मानने की आवश्यकता नहीं रही खत्म तो एक बढ़ गया ठीक है ना माताएं आप नहीं देख बोलना आप बात करें करो हा व्यक्ति अस्तु मै जिराश इद मा जी जिक तो अपने रण सिंह बताते हैं भाई दो चीजों में एक गुण हो जाए उसमें कुछ गुण और होते हैं जो उसे अलग करते हैं, एक गुण तीनों में होने से तीनों एक नहीं बन जाते फिर से सुनो उन्होंने क्या कहा एक गुण ऐसा है जो तीन चीजों में है और कुछ गुण ऐसे हैं वो तीनों अपने अपने अलग है फिर क्या करोगे फिर एक मानने लिये काम चलेगा क्या जो ज्ञान ज्ञान इञ्जीनि मि है और ज्ञानं एकं यो को नी होगे एक गुण मिल गया हमारा और और जो है वो नहीं मिले तो कां के चला इसलिए मेरी सत्ता अलग अलग और उनकी सत्ता अलग हम अलगुनता अल दर्शनो पढते तो तुमे समध धर्म साधर्म साधर्मता दुन्या सी पदार साधर्मेता और वय धर्मता संसार के सभी पदा मिलती अर्थात् समध धर्म न कि वै गुरुम गुरुम वय धर्म विपरीत धर्म एक दूसरे से सब में मिलते हैं तो सात धर्मे और धर्म को जो लोग नहीं समझते वो बैरिक से दांत को नहीं समझते इसलिए उलझते हैं अब ध्यान देना ईश्वर सत है प्रकृति भी सत है पर ईश्वर चेतन है प्रकृति जड़ है यह गुण नहीं मिलता प्रकृति जगह को घेरती है पर ईश्वर जगह को नहीं घेरता हम ईश्वर की तह बना बना करके लंबी चौड़ी और यहाँ खड़ी करते तो दीवार बनाई जाएगी क्या हैं? क्यों क्या बात है ऐसे तय ईश्वर की तय है तय तय ईट जैसे ऐसे मोड़ मोड़ की ईश्वर को रखते जाए तो दीवार बनेगी क्या तो प्रकृति दीवार बना लेती ईश्वर दीवार बनाएगा क्या तो दो हो अलग अलग और परमात्मा दंड देता है कहीं सूअर बनाता है कदा घोड़ा बनाता है कहीं बनाता है और चोर को डाकू को ये प्रकृति चोर डाकू होगा धाघड़ा बना सकेगी तो आगे बढ़ जाओ उसी पर जीव जो है ये इतना छोटा है इतना अल्पज्ञ है ईश्वर सरवज्ञ है तो क्या ये जीव इस सृष्टि को बना सकेगा इस सृष्टि का संचालन कर सकेगा इसलिए ये सारा का सारा जो मैंने संक्षिप्त सुनाया ईश्वर जीव प्रकृति तीनों तत्व अलग अलग हैं। और अलग अलग रहेंगे न एक थे न एक हैं न एक हों ये वैदिक विज्ञान है कोई माने नहीं माने अब चलिए वहां पर ये जैसे जगह नहीं घेरना और घेरना गुणों के कारण इनमें जगह घेरने के गुण है ईश्वर में जगह घेरने का गुण नहीं है इसलिए ईश्वर जीव में भी रहता है और प्रकृतिमत परमाणु में भी रहता है यह मान के चलना इसलिए जब व्यापक व्यापक का परिज्ञान आपको हो जाएगा परिणाम यह निकलेगा कि आप इसमें समर्थ हो जाएंगे कि ईश्वर में गोता कैसे लगाया जाए गोता लगाने में कटाई पड़ती गोता लगाने में कठिनाई ईश्वर को सर्वव्यापक मानो अपनी सत्ता नहीं दिखती अपने को मानो ईश्वर की सत्ता नहीं दिखती ये दिन पैदा ये कठिन पर असंभव नहीं है ऋषि लोग इसको सुलझाते आए हम भी ठीक सोचें के सुलझा सकते हैं, सोचने का ढंग ही अलग है आंतरिक उलझे आंतरिक उलझे इसको साधारण व्यक्ति नहीं सुलझा सकता आपको ये सृष्टि विज्ञान पढ़ा आपने वो उतारा होगा हो आपने सीखा होगा सीखा कुछ ये सीख इसको समझने की पद्धति विवेक बैराग्य के माध्यम की स्थिति है विवेक वैरा काध्यम व्यक्ति सम्यक् व्यापको ईश्वर विषय सृष्टि प्रलवत् बनाताकाशवत् विचरता जीवात्मा बौद्धि स्तर समय निर्मित चिति आकाशवत् अवस्था मे र जीवात्मा बौद्ध स्तर शरीर भगवान् कीज कता ईश्वर मिलना च अव ईश्वर गोता लगाग जीवात्मा जिस समय होता लगाता है ईश्वर के अंदर ईश्वर की अनुभूति होती है उस समय स्वयं का भी अनुभव होना बंद हो जाता है आरंभ में ऐसी स्थिति पैदा होती है, क्या समझे <laughs> उसको भावादेश एक पदार्थ के प्रभाव से अपना प्रभाव जो है नए जैसा बन जाता है वो कहते है, मैं तो खुआसा गया बोलते ना मत खोस आ गया बोलते ना एक भय सिद्धांत का वो चित्र लेखा इतना लंबा चौड़ा यो और जैसे कहते मैं तो खोसा गया प्रभाव उसका पड़ता ना उसी का तो जब ईश्वर सर्व व्यापक को जीवात्मा देखता है वहां पर क्या सूर्य चंद्र नक्षत्र शरीर सारे के सारे लुप्त और ईश्वर ही व्यापक जब अनुभूति का विषय बनता है तो अपने आप को भूल सा जाना है यह बड़ी एक जटिल समस्या है अपने को नहीं भूलने पर दो दोष अपने पर जब नहीं पी भूलने कथितिषे कोस् अवस्था मि है हा भूलि जग ईश्वर छोडता ये भूले के सुरा के सीकार भूले ये हनी नी चे जा सत्ता ईश्वर माता ईश्वर कस्वरूप स्वरूप जाने जा मह लिखरे बहु ईश्वर तानि मह ईश्वरी चले तु ईश्वर दूसी सतािथ्याभिमान पराय दूर मे मू मेरा ये चिके जुडिती दूसी हेम भाव की हेम भाव की उलझन आप देखेंगे कितना पढ़ने पर भी एक क्षति व्यक्ति अनुभव करेगा कुछ न कुछ वो अपनी पुट ऐसी जोड़ता है मैं और मेरे की मेरी विद्या है मेरी बुद्धि है मेरा विज्ञान है मेरा युवाघ्यास है कुछ न कुछ मैं और मेरे की पुट जोड़ता है जहां मैं और मेरे की पुट जोड़ने लगता हूं या अभिमान मिथ्याभिमान पैदा होता है मिथ्याभिमान ये पैदा होने के पश्चात ईश्वर से संबंध टूट जाता है ईश्वर को स्वीकार ही नहीं करता आदिमूल परमेश्वर ये कितना पढ़ा भी आरकुञ्जनी कि ल व्यक्तिं न समने जटिल सणी पर असम्भव कुसार सकता दूसरा व्यक्ति समय अधिक र सकता या जन्मान्तरमो सदी जीवात्मासीत् याद रै ये व्याप्य व्यापक कथय परिज्ञान ईश्वर व्यापक प्रकरमाणु अन्तिम कण्ठ व्याप्य ईश्वर व्यापकोकोकान्त ईश्वर दर्शन चे व्या व्यापकता दर्शनता ईश्वर्या व्यापकता ईश्वर दर्शन की सकता ये करो भागरे ईश्वर दूसरे मध्ये ये कभी की ईश्वर सके अभी भी ी दे सके इदा बिकुल है ये देखना चाहते दा ईश्वर लम्बा चौडा सूर्य का ए कल्पना कते ऐश्वरगा अपि मनने के तत् समझा किं वेदों की बात रखें दर्शनों की बात रखें ये लाखों लोग करोड़ों लोग बड़े बड़े संप्रदाय वाले लोग एडी से चोटी कटा जोड़ लगाने चाहिए बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं हमारी बात कि नहीं हम ईश्वर हैं सो हम मैं वही ईश्वर एहसास करते ईश्वर ब्रह्म सत्यम जगत में क्या और दूसरा पक्ष है कि परमात्मा जो दर्शन देता है तो अवतार के रूप में देता ऐसे देता ऐसे देता ये कभी में हुआ है न आगा परिणाम ये निकलेगा और नेगा न कोपि व्यक्ति पुष या स्त्री योगिनी बन सकेगी ए अवस्था परुष हि योगि नी बन सकेगा मिथ्या ज्ञान सूत्र पढा विप्रिय मिथ्या ज्ञान असदुप प्रतिष्ठा विप्रिय मिथ्या ज्ञान विपरीत मिथ्या ज्ञानीय व्यक्ति जरी प्रकृति विषय मिथ्या ज्ञान बना तु व्यक्ति समाधि नगति समाधि नगति ईश्वर का प्रत्यक्षि बहु ध्यान दे सारे वेद दर्शन उपनिषत् जि ईश्वर पाणि के सारी बात ईश्वर ते औका सिद्धान्त और आज ये ईश्वर की खोज करने वाले ईश्वर की उपासना करने वाले उसे विपरीत चल रहे तो कल्याण की कोई संभावना नहीं तिर सुधार की कोई वो नहीं बौद्धिकवादी तो ईश्वर को वैसे नहीं मानते इस रूप में और आध्यात्मिकवादी भ्रम पड़े हुए अब ईश्वर का जो हमारा सच्चा संबंध था वो कट गया टूट गया बिगड़ गया अब ईश्वर की जो उपलब्धि हमको होनी थी ज्ञान बल की आनन्दी किन्तु उल्टा उल्टा ये होता है ज व्यक्ति सच्चे गुरु कासता बा न मानता सीता चरित्र विवर्ष व्यापक और व्यापके संबन्ध जाने परी समस्या समाधानी लगाम सुविधा व्यापक व्याकरण संबन्ध वा व्यक्ति अची तान इस संसार को उसने समझा है तो जब से वो व्यक्ति निरोध करता है और व्यक्ति के रोध से ईश्वरमयन डूबकी लगाता है और डूबकी लगा के ईश्वर का प्रत्येक कर देता है जो इस संबंध को नहीं जानता वो ईश्वरमन गोता नहीं लगा पाता तो ईश्वर को देख नहीं सकता अब चलिए गुरु और शिष्य का संबंध हमारा क्या संबंध है गुरु और शिष्य का संबंध आचार्य और शिष्य का संबंध है ईश्वर हमारा आचार्य है हम उसके शिष्य छात्र हैं विद्यार्थी ये संबंध परिज्ञात हो जाए ये संबंध हम अपने जीवन स्थापित कर ले जान ले लें इसको परिणाम यह होगा कि हम ईश्वर से विद्या पढ़ेंगे ईश्वर हमको विद्या पढ़ाएगा और हम विद्वान बनेंगे उदाहरण का रूप यही बनेगा लोक में विद्वान् आचार्य धार्मिक गुरु वो को विद्या पढ़ाता और शिष्य गुरु के करता आप क्या व्यवहारता करते हैं वो का है ये, ये। क्या है वो गुरु और शिष्य का संबंध जब जुट जाता है तो ये पांच बातें उपस्थित होती है पता है कौन सी बांस सहना अवतु सहनाथ है साथ अवतु रक्षा करें गुरु और शिष्य एक दूसरे की परस्पर रक्षा करें सहनऊन गुरु और शिष्य चाहे वह लौकिक सुख हो चाहे वो ईश्वर का नित्य आनंद हो उसको गुण तुम मिलकर के भोगें सेवन करें दो बात सहवीर करवा वही शारीरिक बौद्धिक धन संपत्ति जितने भी बल कहे जा सकते हैं वीरियम वही बलम उस वीरिय बल को सब प्रकार के बल को गुरु और शिष्य मिलकर के बढ़ाए तेजस्वि न अवधीतमस्तु अहारा पढा लिखा तेजस्वीना चे पढे हुए को पढा सके पढे हुए को लिख सके पढे हुए का प्रवचन दे सके पढे लेखा चरत्र पढया लिखा वाणी सारा का सारा पढा लिखा तेजस्वीना चे प्रकाशित करे दूसरे प्रकाशित कर सके मानो जने परस्पर देश झगडे बाजी चलती है ऐसा नहीं करें ये गुरु और शिष्य के संबन्ध वैदक रीति जैसे मोटा दृष्टान्त या लौक जा सम्बन्ध ईश्वर जुडता शिष्य रं है ईश्वर आचार्य रता है, है, है। जै गुरु पढ पठक प्रोफेसर इन्जीन डॉक्टर बनते हैं। ऐसे ही से पढ़ पढ़ है ईश्वर पढ पढे ऋषि और योगी बनते हम गुरु शिष्य के संबंध की स्थापना नहीं कर सकते तो हम वैदिक विद्वान तत्विता विद्वान सत्य सत्य को सत्या सत्य को जानने वाले विद्वान योगी लोग पक्षपात रहित सत्यवादी धार्मिक जितेंद्री कभी नहीं बन सकते इसलिए व्यक्ति आज इन कारणों से धार्मिक नहीं बन गया ईश्वर के साथ उसका गुरु शिष्य का संबंध कट गया आगे बढ़ो और क्या संबंध है याद है कुछ है? पिता पुत्र का संबंध है और माता पुत्र का संबंध है राजा राजा का संबंध है इन संबंधों में ध्यान देना आप जब माता पिता और पुत्र का संबंध ईश्वर से जुड़ता है तो मां धार्मिकी विदुषी मां धार्मिक विद्वार अपने पुत्र को विद्या धन संपत्ति का स्वामी बनानि बनाता माता पिता पुत्र को, योग्य पुत्रो सुयोग्य पुत्रो धार्मिकी माता और पिता उसको धनवान् विद्वान् बलवन् बनाकर ते लौकिक माता पिता पक्षपात कर सकते कोह कीशर पक्षपात मोह किं दे के मोह से बेते धनसम्पत्ति मोह के कारण बेटे कोडो र स्वामि बना देते ईश्वर कथं नीता पात्र बनेगे ईश्वर अटल न्यायकारीने पात्र बनेगे तु धनसम्पत्ति का मलिक बनागा विद्या आनन्द बलको दे पूर्ण बनागा नीतु न यदि हमारा ईश्वर के पिता पुत्र का संबंध है माता पुत्र का संबंध है तो हम संपन्न बन जाएंगे ईश्वर ईश्वर के गुणों को पाकर के ईश्वर का आनंद ईश्वर का ज्ञान हमको उपलब्ध होगा हम ईश्वरवत बन जाएंगे आनंदी हो जाएंगे हम बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे बहुत बड़े धार्मिक बन जाएंगे योगी तत्ववेता बन जाएंगे इन संबंधों के जानने से व्यक्ति सफल हो जाता है और ये का हो हो तो हो जाता है ऐसा जानना और्ण्यो विफलता ा जाने अपि इरम्य